अमृतवाणी भक्ति विश्वास तथा शरणांगी एक हजार एक बार एक भक्त को एक धोबी पीट रहा था और भक्त नारायण नारायण कहते हुए रो रहा था नारायण उस समय बैकुंठ में लक्ष्मी के निकट विराजमान थे वे झट उठकर उसे बचाने के लिए दौड़े पर थोड़ा जाकर ही वे लौट आए यह देख लक्ष्मी जी ने पूछा इतनी जल्दी लौट आए नारायण ने कहा मुझे नहीं जाना पड़ा वह मूर्ख भी धोबी बन गया है वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर रहा है उसे जो मार रहा था उस धोबी को अब यह भी मारने लगा है तब मेरे जाने की क्या जरूरत ईश्वर पर संपूर्ण रूप से निर्भर होने पर ही वे रक्षा करते हैं अन्यथा नहीं दस एक बार गोपाल का कुछ समाचार न मिलने के कारण यशोदा माता राधिका के पास आकर बोली बेटी तू मेरे गोपाल की कोई खबर जानती है राधा उस समय भावमग्न थी यशोदा की बात को वे न सुन सकी। बाद में भाव समाधि के भंग होने पर अपने सामने नंदरानी यशोदा को बैठी देख उन्होंने उन्हें प्रणाम कर पूछा माँ तुम यहाँ क्यों आई हो यशोदा ने अपने आने का कारण बताया सुनकर राधा बोली माँ तुम नयन मुन कर गोपाल के रूप का ध्यान करो ऐसा करते ही तुम उन्हें देख पाओगी यशोदा के नयन मुंदते ही महाभावमयी राधिका ने उन्हें भाव में निमग्न कर दिया और तब यशोदा को भावावस्था में गोपाल के दर्शन हुए तदनंतर यशोदा ने राधिका से वर मांगा बेटी मुझे यही वर दो कि मैं नैन मुनते ही गोपाल के दर्शन पाऊँ दस सौ बयासी एक बार राम वन में भ्रमण करते हुए परंपा सरोवर से के किनारे आए और अपने तीर धनुष को किनारे जमीन में गाड़कर पानी पीने के लिए सरोवर में उतरे ऊपर आकर उन्होंने देखा कि उनके बाढ़ से एक मेढक बिज लहूलुहान हो पड़ा है राम ने अत्यंत दुखी हो उससे कहा तुमने आवाज़ क्यों नहीं दी कि तुम चिल्लाते तो मैं जान जाता कि यहाँ तुम हो तब तुम्हारी यह दशा दशाना होती मेढ़क बोला राम जब मैं संकट में पड़ जाता हूँ तब हे राम रक्षा करो कह कर पुकारता हूँ अब कि जब राम ही मार रहे हैं तब और किसे पुकारूँ दस एक दिन किसी रईस आदमी का नौकर कपड़े में ढकी हुई कोई वस्तु हाथ में ले मालिक के दफ मालिक के दफ्तर के एक कोने में विनीत भाव से खड़ा था मालिक ने उसे देखकर पूछा क्यों जी तुम्हारे हाथ में क्या है अत्यंत संकोच के साथ नौकर ने कपड़े में से एक शरीफा निकालकर मालिक के सामने रखा वह बोला तो कुछ नहीं पर उसके चेहरे से यह भाव स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा था कि मालिक यदि इसे ग्रहण करें तो मैं निहाल हो जाऊं। उसका भक्ति भाव देख मालिक ने प्रेम के साथ उस फल को ग्रहण करते हुए कहा वाह बहुत अच्छा शरीफा है तुम कहाँ से ले आए भगवान भी इसी तरह भक्त के हृदय का भाव देखा करते हैं भक्ति भाव से अर्पित की हुई सामान्य वस्तु भी वे बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं दस सौ श्री राम कृष्ण प्रताप चंद्र मजुमदार के प्रति देखो तुम्हें एक बात बताता हूँ तुम पढ़े लिखे हो बुद्धिमान हो तुम गंभीर आत्मा हो केशव और तुम मानव गौर निताई की तरह दो भाई थे लेक्चर देना तर्क वितर्क वाद विवाद करना यह सब तो काफ़ी हो चुका अब भी क्या तुम्हें यह सब अच्छा लगता है अब मन को समेटकर ईश्वर की ओर लगाओ अब ईश्वर में डुबकी लगाओ प्रताप जी हाँ इसमें कोई संदेह नहीं यही करना कर्तव्य है फिर भी मैं यह सब इसलिए कर रहा हूँ जिससे उनका केशव का नाम रहे श्री राम कृष्ण अस्कर तुम यह कह तो रहे हो कि उनका नाम बनाए रखने के लिए यह सब कर रहे हो पर कुछ दिनों बाद तुम में यह भाव भी नहीं रह जाएगा एक किस्सा सुनो एक आदमी एक पहाड़ के ऊपर कुटिया बनाकर रहता था उसने बड़ी मेहनत कर से से वह कुटिया बनाई थी एक दिन बड़ी भारी आंधी उठी कुटिया हिलने डुलने लगी तब उसे बचाने के लिए वह बड़ा चिंतित हो उठा वह प्रार्थना करने लगा हे पवन देव मेरी कुटिया को न गिराओ बाबा परंतु पवन देव ने नहीं सुना कुटिया चरमराने लगी तब उस आदमी को एक युक्ति सूझी उसे याद आया कि हनुमान जी पवन के पुत्र हैं वह बेचैन हो कहने लगा दुभाई है बाबा यह हनुमान जी की कुटिया है इसे मत तोड़ो कुटिया फिर भी चरमर करने लगी कौन किसकी सुने कई बार हनुमान जी की कुटिया हनुमान जी की कुटिया रटने के बाद भी जब कोई फायदा नहीं हुआ तब वह कहने लगा बाबा यह राम जी की कुटिया है दुहाई है इसे न तोड़ो परंतु इससे भी कुछ लाभ ना हुआ कुटिया आखिर चरमराती हुई टूटने लगी तब वह जान बचाने के लिए बाहर निकल आया निकलते ही वह बोला जाने दो मेरे साले की कुटिया है केशव के नाम को बनाए रखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं ध्यान रखो जो कुछ हुआ है वह ईश्वर की इच्छा से ही हुआ है उन्हीं की इच्छा से बना अब फिर उन्हीं की इच्छा से मिट रहा है तुम भला क्या कर सकते हो तुम्हारा अब यही कर्तव्य है कि तुम संपूर्ण मन को ईश्वर में लगाओ उनके प्रेम सागर में कूद पड़ो दस सौ पचासी एक आदमी किसी साधु के पास जाकर अत्यंत दीन भाव दिखाते हुए बोला महाराज मैं बड़ा अधम हूँ मैं आपकी क्या सेवा करूँ साधु ने उसके मनोभाव को समझते हुए कहा तुम ऐसी कोई वस्तु ले आओ जो तुमसे भी हीन हो उस आदमी ने सोचा भला मुझसे हीन वस्तु और क्या हो सकती है एकमात्र विष्ठा ही मुझसे हीन होगी ऐसा सोच वह मैदान में विष्ठा लाने के लिए गया पर उसके निकट आते ही विष्ठा बोल उठी मुझे मत छुओ मैं पहले देवताओं के भोग में चढ़ने वाली सुंदर मिठाई थी पर एक बार तुम्हारे संपर्क में आते ही मेरी ऐसी दशा हो गई कि मेरे पास आते ही लोग नाग पर कपड़ा लगाकर दूर हट जाते हैं अब तुम मुझे फिर छुने आए हो तुम्हारे स्पर्श से न जाने मेरी और भी क्या दुर्दशा होगी मुझे मत छुओ यह सुनते ही उस आदमी में यथार्थ दीनता का भाव आ गया दस एक बार नारद के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ मेरे जैसा भक्त कोई नहीं भगवान नारद का यह भाव जान गए उन्होंने कहा नारद अमुख स्थान पर मेरा एक भक्त रहता है उससे मिलाओ नारद ने वहाँ जाकर एक किसान को देखा वह किसान सुबह उठ केवल एक बार हरि नाम का उच्चारण कर हल्ले खेत में चला गया खेत में उसने दिन भर काम किया फिर घर आ रात को सोते समय वह और एक बार हरी का नाम लेकर सो गया यह सब देखकर नारद ने मन ही मन कहा वाह रे वाह भगवान इसी को भक्त कह रहे हैं भक्त का लक्षण तो इसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता फिर नारद ने भगवान के पास जाकर अपना मनोभाव प्रकट किया तब भगवान बोले नारद तुम इस तेल से भरी कटोरी को हाथ में ले धाम का भ्रमण कराओ परंतु देखना एक बुन तेल न छलक पाए भगवान के आदेशानुसार नारद हाथ में तेल का कटोरा लिए गोलोक भ्रमण कर आए तब भगवान ने पूछा नारद गोलोक भ्रमण करते समय तुमने मेरा कितनी मेरी कितनी बार स्मरण किया नारद बोले भगवान न एक बार भी आपका स्मरण नहीं कर सका भला करता भी कैसे आपने मुझे जो तेल की कटोरी दी थी वह लबालब भरी हुई थी उसमें से तेल छलक न जाए इस भय से मुझे उसी ओर पूरी दृष्टि रख कर बहुत ही संभल संभल कर चलना पड़ा भगवान ने कहा नारद एक कटोरी तेल के भय से तुम्हारे जैसा भक्त मुझे भूल गया फिर वह किसान कितना बड़ा भक्त न होगा जो सिर पर यह प्रचंड संसार का भार धोते हुए भी दिन में कम से कम दो बार तो मेरा स्मरण करता है दस सौ सतासी किसी समय एक स्थान में दो योगी भगवत प्राप्ति के लिए साधना कर रहे थे एक दिन देवर सिंह नारद उस ओर से गुजरे उन योगियों में से एक ने नारद से पूछा क्या आप स्वर्ग से आ रहे हैं नारद बोले हाँ योगी ने कहा अच्छा बताइए तो भला भगवान इस समय स्वर्ग में क्या कर रहे हैं नारद बोले मैंने आते समय देखा कि भगवान स्वई के छेद में से ऊंट और हाथियों को पार करा रहे हैं सुनकर योगी ने कहा इसमें कोई अचरत नहीं भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं किंतु दूसरा योगी बोल उठा यह असंभव है तुम भी स्वर्ग में नहीं गए पहला योगी भक्त था उसमें शिशु की तरह सरल विश्वास था वह जानता था कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं भगवान का स्वरूप कोई नहीं जानता दस एक बार किसी का लड़का इतना बीमार पड़ा कि उसके बचने की कोई आशा नहीं रही जब उसके प्राण अब तब हो रहे थे उस समय किसी ने बताया एक उपाय है यदि स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जल किसी मुर्दे की खोपड़ी में गिरे और यदि उस जल को पीने कोई मेढ़क आए और कोई विषैला सांप उस मेढ़हक को पकड़ने जाए पर मेढ़क उछलकर भाग जाए और सांप का विष उस खोपड़ी के जल में गिर पड़े तो रोगी को वह विषैला जल थोड़ा सा पिलाने पर वह बच सकता है उस आदमी ने पंचांग देखा उसी दिन स्वाति नक्षत्र लगा था तब वह भगवान से प्रार्थना करते हुए दवा की खोज में निकला उसी समय बारिश भी शुरू हो गई तब वह व्याकुल हो कहने लगा हे भगवान अब मुर्दे की खोपड़ी भी कहीं मिल, मिला दो खोजते हुए उसे एक स्थान पर मुर्दे की खोपड़ी पड़ी मिली उसमें स्वाति का पानी भी पड़ा हुआ था तब वह प्रार्थना करते हुए कहने लगा भगवान दया करो अब बाकी चीज़ें भी जुटा दो उसकी व्याकुलता जैसे जैसे प्रबल होती गई वैसे वैसे सब सामान भी जुटने लग, जाने लगा देखते ही देखते एक मेढ़क और उसका पीछा करते हुए एक सांप उस ओर आ पड़ा खोपड़ी के पास आते ही सांप उसे काटने लगा पर मेढ़क उछल कर पार कर गया और सांप का विष उस खोपड़ी के जल में गिर गया तब वह आदमी मारे खुशी के ईश्वर का जय जयकार करते हुए वह जेल ले आया ईश्वर पर विश्वास रखकर व्याकुलता से प्रार्थना करने पर वे अवश्य सुनते हैं उनकी कृपा से सब संभव हो जाता है दस सौ नवासी साधना अत्यंत आवश्यक है परंतु यदि ठीक ठीक विश्वास हो तो फिर अधिक श्रम नहीं करना पड़ता व्यास देव यमुना पार करने वाले थे कि इतने में वहाँ कुछ गोपियाँ आ पहुँचे उन्हें भी यमुना के उस पार जाना था किंतु कहीं कोई नाव नहीं दिखाई देती थी व्यास देव को देखकर गोपियों ने कहा महाराज अब क्या किया जाए व्यास देव बोले ठीक है मैं तुम्हें पार करा देता हूँ पर मुझे बड़ी भूख लगी है तुम्हारे पास कुछ है गोपियों के पास दूध दही मक्खन आदि बहुत था ब्यासदेव के आगे रखते ही वे सब कुछ खा गए तब गोपियों ने पूछा महाराज पार जाने का क्या हुआ तब व्यासदेव यमुना के निकट जा खड़े हुए और बोले हे यमने यदि मैंने आज कुछ ना खाया हो तो तेरा जल दो भागों में बढ़ जाए और बीच के मार्ग से हम लोग पार हो जाए ब्यासदेव ने ऐसा कहा कि यमुना का जल दो भागों में विभक्त हो गया और बीच में से रास्ता बन गया कॉपियाँ आश्चर्यचकित हो सोचने लगी अभी तो इन्होंने इतना खाया और फिर भी कहते हैं कि यदि मैंने आज कुछ ना खाया हो किंतु यह उनका दृढ़ विश्वास था कि मैंने नहीं खाया हृदय में जो नारायण है उन्होंने ही खाया है दस किसी ब्राह्मण के यहाँ ठाकुर जी की नित्य सेवा होती थी एक दिन किसी काम से ब्राह्मण को कहीं दूर जाना पड़ा जाते समय वह अपने छोटे बालक से कह गया देख आज के दिन ठाकुर जी को तू ही भोग लगा देना उन्हें ठीक से भोजन करा देना ठीक समय पर बालक ने ठाकुर जी को भोग लगाया और शांत बैठकर देखने लगा पर ठाकुर जी तो जैसे के वैसे ही रहे उन्होंने न बातचीत की न ही कुछ खाया बालक को पूरा विश्वास था कि ठाकुर सामने रखे आसन पर बैठकर वास्तव में भोजन करेंगे उसके बड़ी देर तक बैठे रहने के बाद भी जब ठाकुर जी नहीं उठे तो वह बार बार विनती करने लगा ठाकुर जी बाबूजी मुझसे तुम्हें भोजन कराने के लिए कह गए हैं तुम क्यों नहीं आते मेरे हाथ से तुम क्यों नहीं खाते वह इस तरह कहते हुए व्याकुल होकर रोने लगा उसका रुदन देख ठाकुर जी मुस्कराते हुए आसन पर आविराजे और भोजन करने लगे ठाकुर जी को खिला पिलाकर जब वह पूजा गृह से बाहर निकला तो घर वालों ने कहा भोग तो चल चुका अब वह सब प्रसाद बाहर ले आ बालक बोला हाँ भोग लग चुका ठाकुर जी सब जीम गए घरवालों ने आश्चर्यचकित होकर कहा क्या कहता है बालक सरल भाव से बोला क्यों ठाकुर जी ने सब कुछ खा लिया है तब सब ने पूजा घर में जाकर देखा कि बालक का कहना सही था सब मारे अचरज के दंग रह गए सरल विश्वास और व्याकुलता में इतनी सामर्थ्य है